संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि देवी दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक कथा तीन पेड़ों की कथा बहुत पुरानी बात है किसी नगर के समीप एक जंगल था उस जंगल में तीन वृक्ष थे वे तीनों अपने सुख दुख और सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे एक दिन पहले वृक्ष ने कहा मैं खजाना रखने वाला बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ मेरे भीतर हीरे जवाहरात और दुनिया की सबसे कीमती निधिया भरी जाएं मुझे बड़े हुनर और परिश्रम से सजाया जाए नक्काशीदार बेल बूटे बनाए जाए सारी दुनिया मेरी खूबसूरती को निहारे ऐसा मेरा सपना है दूसरा वृक्ष बोला मैं तो एक विराट जलयान बनना चाहता हूँ ताकि, ताकि बड़े बड़े राजा और रानी मुझ पर सवार होकर दूर देश दूर की यात्राएं करें। मैं अथाह समंदर की जल राशि में हिलोरी लूं, मेरे भीतर सभी, सभी सुरक्षित, सुरक्षित महसूस करें, और सबका सब यकीन, यकीन मेरी शक्ति में हो। ऐसा ही मैं चाहता हूं। अंत में तीसरे वृक्ष ने कहा मैं तो, मैं तो इस जंगल, इस जंगल का सबसे, सबसे बड़ा, बड़ा और ऊंचा वृक्ष ही बनना चाहता हूँ लोग दूर, दूर से भी ही भी मुझे देखकर देख पहचान लें, वे मुझे, मुझे देखकर ईश्वर का, का स्मरण करें, और मेरी शाखाए स्वर्ग तक पहुँचे मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बनना चाहता हूँ ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल गुजर गए एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए उनमें से जब एक ने पहले वृक्ष को देखा तो उसने अपने साथियों से कहा देखो ये जबरदस्त वृक्ष को देखो इसे बढ़ई को बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे और ऐसा कहते हुए उसने पहले वृक्ष को काट लिया वृक्ष तो बहुत खुश था उसे यकीन था कि बढ़ई उससे खजाने का बक्सा जरूर बनाएगा दूसरे वृक्ष के बारे में लकड़हारे ने कहा ये वृक्ष भी लंबा और मजबूत है मैं इसे जहाज बनाने वालों को बेचूंगा दूसरा वृक्ष भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ उसका सपना जो पूरा होने वाला था लकड़हारे जब तीसरे वृक्ष के पास आए तो वह वृक्ष भयभीत हो गया वह जानता था कि अगर उसे काट लिया गया तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा एक लकड़हारा बोला इस वृक्ष से मुझे कोई खास चीज तो नहीं बनानी है लेकिन इसे मैं ले, ले लेता हूँ और ऐसा कहते हुए उसने तीसरे वृक्ष को काट लिया पहले वृक्ष को एक बढ़ई ने खरीदा और उससे पशुओं को चारा खिलाने वाला कठौता बनाया कठौते को एक पशु गृह में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया बेचारे वृक्ष ने तो इसकी कभी कल्पना ही नहीं की थी दूसरे वृक्ष को काट कर उससे मछली पकड़ने वाली छोटी नौका बना दी गई। भव्य जलयान बनकर राजा महाराजाओं को लाने ले जाने का उसका सपना भी चूर चूर हो गया तीसरे वृक्ष को लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया गया और उन टुकड़ों को अंधेरी कोठरी में रखकर लोग लो भूल ही गए एक दिन उस पशुशाला में एक आदमी अपनी, अपनी पत्नी, पत्नी के साथ आया और उस, उस स्त्री ने वहाँ एक बच्चे, बच्चे को जन्म दिया वे, वे बच्चे को चारा खिलाने वाले कठौते में सुलाने लगे कठौता अब पालने के काम आने लगा पहले वृक्ष ने स्वयं को धन्य माना कि अब वह संसार की सबसे मूल्यवान निधि अर्थात एक शिशु को आसरा दे रहा है समय बीतता गया और सालों बाद कुछ नवयुवक दूसरे वृक्ष से बनाई गई नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गए उसी समय बड़े जोरू का तूफान उठा और नौका तथा उसमें बैठे युवकों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा एक युवक नौका में निश्चिंत होकर सो रहा था उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया वह नवयुवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर उफनते समुद्र और झंझावाती हवाओं से कहा शांत हो जाओ शांत हो जाओ हवाओं और तूफान शांत हो गया थम गया यह देखकर दूसरे वृक्ष को लगा कि उसने दुनिया के परम ऐश्वर्यशाली सम्राट को सागर पार कराया है तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए और उन्होंने उसके दो टुकड़ों को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया ठोकर खाते गिरते पड़ते उस आदमी का सड़क पर तमाशा देखती भीड़ अपमान करती रही वे जब रुके तब सैनिकों ने लकड़ी के सलीब पर उस आदमी के हाथ पैर में कीलें ठोक कर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया दो दिनों के बाद रविवार को तीसरे वृक्ष को इसका बोध हुआ कि उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और ईश्वर के सबसे समीप पहुंच गया था क्योंकि ईसा मसीह को उस पर सूली पर चढ़ाया गया था निष्कर्ष यह है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी जब हमारे काम बिगड़ते चले जा रहे हों, तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है यदि आप उस पर, उस पर यकीन, यकीन बरकरार रखेंगे तो वह तो आपको, आपको नियामतों, नियामतों से नवाजेगा प्रत्येक वृक्ष को वह, वह मिल गया जिसकी जिस उसने उस उस उस ख्वाहिश की थी लेकिन, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जैसा, जैसा वे चाहते, चाहते थे हम नहीं जानते कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है या ईश्वर का मार्ग हमारा मार्ग है या नहीं है लेकिन उसका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है अभी आप सुन रहे थे प्रेरक कथा तीन पेड़ों की कथा वाचक स्वर भारती परिमल